रेडियो प्लेबैक इंडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम आपकी बात में मैं अमित तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज है शुक्रवार और आप सभी की प्रतिक्रियाओं सभी की ईमेल सभी के कमेंट्स को मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ पिछले सप्ताह स्वर्गोष्ठी के पिचहत्तरवें अंक में गणपत राव जी के ऊपर जो लेख लिखा गया था उसके बारे में हमें बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएँ मिली हैं जैसे शिश्री कृष्ण शर्मा जी कहते हैं धन्यवाद मिश्रा जी उत्तम और ज्ञानवर्धक आलेखार्थी बधाई रमन मिश्रा जी कहते हैं धन्यवाद इस दुर्लभ जानकारी के लिए इनके साथ साथ जाने माने इसराज और मयूरी वीणा वादक पंडित श्री कुमार मिश्रा जी कहते हैं हिंदुस्तानी संगीत के जीनियस कलाकार थे गणपत जी उनको मेरा शत प्रणाम फेसबुक के पाठकों जैसे निर्मल नागर मृणाल कानाड़े भरत राणा मुकेश गर्ग यूपी ओझा बागेश्वरी चक्रधर तेजस मुकाशी और पूनम सैनी ने भी भैया गणपत की सराहना की है दोस्तों आप सभी का आभार इस बार ने पहली के अंक ने लगता है लोगों को मुश्किल में डाल दिया कुछ कन्फ्यूजन भी था कुछ प्रतिक्रियाएँ आई जिसमें से मैं एक प्रतिक्रिया अल्पना वर्मा जी की पढ़ना चाहूंगा, अल्पना वर्मा जी कहती हैं श्रोता बिरादरी में लिंक देखकर मैं आज यहाँ आई थी कि मैं भी आयोजन में भाग लेना शुरू करूँ सब ठीक है परंतु आखिर में एक अंक के लिए जो आपने चित्र का शीर्षक सुलझाने को रखा है मुझे उस पर अपनी बात नहीं है मेरे विचार में पहलियों में जहां एक एक अंक के लिए व्यक्ति नेट पर घंटा बर्बाद कर देता है वहां एक अंक के प्रश्न को भी ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि आपके आयोजन पर प्रश्न खड़ा हो या निष्पक्षता पर प्रश्न है आखिरी चित्र के लिए कई गीत याद आते हैं अब आपको कौन सा उपयुक्त लगेगा हमें नहीं मालूम दस गीत मैं ही बता सकती हूँ और हर गीत के शीर्षक को उचित के लिए तर्क भी ऐसे में इस अंक की निष्पक्षता कैसे बनी रहेगी मेरे विचार में ऐसे प्रश्न जिनके मूल्यांकन में सब्जेक्टिविटी आती है नहीं रहने चाहिए इस एक अंक से व्यक्ति का स्थान बदल सकता है एक और टिप्पणी डाली की बड़े आश्चर्य की बात है मैंने आपके ब्लॉग पर टिप्पणी की थी जिसे आपने बिना जवाब दिया हटा दिया इसका क्या अर्थ निकाला जाए आप अपनी तारीफ सुनते हैं सिर्फ वहाँ एक तारीफ़ वाली टिप्पणी है जिसे आपने हटाएँगे मैंने आपका आयोजन पर एक प्रश्न उठाया तो आपने टिप्पणी ही हटा दी वो भी बिना जवाब दिए हमने भी पहले आयोजन किए हैं और है भाग लिया है परंतु ऐसा सवाल कभी देखते नहीं गया रखे हाँ रिवल्यूशन में सब्जेक्टिविटी हो इसमें पारदर्शिता होना ज़रूरी है तो अल्पना जी सबसे पहले माफ़ी चाहेंगे कि आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपके जवाबों को या आपकी टिप्पणियों को हम लोग अपने ब्लॉग से हटा देते हैं जी नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है दरअसल गूगल का एक फीचर है जिसमें वह कुछ कमेंट्स को अपने आप स्पैम में डाल देता है कारण क्या है इसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायद मैं इसका कुछ कारण जान पाऊं लेकिन आपको विश्वास मानिए मैं रोजाना कम से कम आठ से नौ टिप्पणियों को स्पैम में से वापिस इन में ट्रांसफर करता हूँ वही आपकी टिप्पणी के साथ हुआ था वरना नहीं ऐसा हम कभी नहीं कर सकते आप लोग हमारे लिए सबसे ऊपर हैं आप लोगों क्या ही ये कार्यक्रम है और आप लोगों की अपनी साइट है भाई हम तो इसे केवल चला रहे हैं मंगलवार उन्नीस जून को शब्दों की चाक एपिसोड नंबर 3 के ऊपर हमें बहुत सारी टिप्पणियाँ मिली हैं दो विश्वास मानिए शब्दों की जाक अपने आप में एक फिट एपिसोड में बदल रहा है इतनी सारी प्रतिक्रियाएँ शायद शायद ही मैं पहली बार किसी अंक के लिए देख रहा हूँ रश्मि कुमार जी कहती हैं कि इसमें जो लगातार बारिश की आवाज़ आ रही है उसको सुनकर मैं कई बार बालकनी में गई अभी पता चला कि अरे ये तो इसमें बज रहा है वह रश्मि जी आ, सही अच्छी बात है न कम से कम आ, इतनी गर्मी में थोड़ा बारिश की एक अनुभूति तो हुई फिर वह रामी श्रीवास्तव जी हैं अनुराग शर्मा जी और अभिषेक ओझा जी का कार्य बहुत सराहनीय है और गाने तो सोने पर सुगंध का काम कर रहे हैं मानसून की कविताओं से मन मजू ना चुटाए सुशीला जी कहती हैं मनोरम प्रस्तुति कविता पाठ ही नहीं बारिश की बूंदों की मन भिगोती टिप, -टिप मध्यम संगीत और मधुर गीत आनंद का संसार करती है, मोहक प्रस्तुति के लिए बधाई राजेश कुमारी जी कहती है बहुत खूबसूरत अद्भुत मनोरम प्रस्तुति अनुराग शर्मा जी और अभिषेक ओझा जी का यह सराहनीय प्रयास है आवाज और प्रस्तुति दोनों बहुत खूबसूरत है वंदना जी कहती हैं अनुराग शर्मा और अभिषेक ओझा जी कविताओं से न्याय करते अपने स्वरों से बहुत मंत्र सुसज्जित कर रहे हैं मुझे भी शामिल करने के लिए हार्दिक आभार बहुत सुंदर और सराहनीय अंदाज मनमोहती सभी एक से बढ़कर एक शिखा को हार्दिकी जी ने कहा है कि कानों में सहद साजेदार का रहा रश्मि जी की तरह मैंने भी सोचा की कैलिफोर्निया में अभी बारिश कैसे आ गई सजीव जी अनुराग जी और अभिषेक जी का काम अति उत्तम है मेरी कविता शामिल कर उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरस्वती माफी कहती है शीतल फुहार की तरह लगी आपकी आवाज में प्रकृति अभिषेक जी और अनुराग जी आभार एक चित्र खींच दिया आपने आपने मेरी कच्ची मिट्टी की कविताओं को अपनी आवाज़ों के चाक से निखार दिया अब बदले में अनुराग जी कहते हैं आप सभी का हार्दिक आभार अनुराग जी आपका केवल हार्दिक आभार कहने से काम नहीं चलेगा अब आपके लिए शहर काम और कठिन हो चुका है अपेक्षाएँ लोगों की ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और मुझे मता है कि आप उन अपेक्षाओं को जरूर पूरा करेंगे दोस्तों रेडियो प्ले इंडिया केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में पढ़ा और सुना जाता है इसका गवाह है कुछ आंकड़े दरअसल ये आंकड़े हमने गूगल एनालिटिक्स से इकट्ठे किए हैं दरअसल गूगल एनालिटिक्स चेक करता है कि कौन से किस कंट्री से आई है और उसके हिसाब से अपने कुछ आंकड़े देता है यह संदेह सबसे ज़्यादा आंकड़े करीबन दस के आस पास इंडिया से है उसके बाद सर्वाधिक के आंकड़े यूनाइटेड स्टेट और कैनेडा से हैं आपको जानकर साजुब होगा कि इनमें अजरबेजान नेपाल कतार रसिया स्पेन इटली नीदरलैंड ओमान यहां तक कि पाकिस्तान बांग्लादेश इजिप्ट जॉर्डन ताइवान मैक्सिको सर्बिया अल्बेनिया चाइना क्रोएशिया निया मुरक्को यमन दो जैसे देशों से हमारे बहुत सारे पाठक हैं तो सभी पाठकों को और सभी श्रोताओं को हमारा धन्यवाद दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रियाओं को अपनी आलोचनाओं को हमें भेजते रहिए हमारा ये मनोबल बढ़ाती है और हमें जरूर सजेस्ट कीजिए कि हम क्या कुछ ऐसा नया कर सकें जो आप सबको अच्छा लगे आप सबका मनोरंजन कर सके और साथ साथ शायद हम सब का संगीत के बारे में कुछ ज्ञान ना आ सके तो दोस्तों अगले हफ्ते वापस आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार তিয় নৈন হুয়ে বেছে হারঙ্গা তে আদম হুয়ে বেছে হধুর তোমারে মিলন বি का झूल नोपी पल की छा गो अंबुवा का झूलना गोपी पल गी छा घूट में जब चांद था জড়কে সপন